देवी भागवत नवम स्कंध पंचविद प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का वर्णन धर्म की सहधर्मिणी का नाम मूर्ति है कमणी एकांति वाली ये देवी सबके मन को मुक्त किए रहती है विश्व के व्यवस्थापक परमात्मा इनका सहयोग पाए बिना निराधार रहते हैं इनके स्वरूप को अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र शोभा पाती हैं श्री और मूर्ति दोनों इनके स्वरूप हैं ये परम मान्य धन्य एवं सुपूज्य है रुद्र की पत्नी का नाम कालाग्नि है इनके योग निद्रा भी कहते हैं रात्रि में इनका सहयोग पाकर संपूर्ण प्राणी आच्छ अर्थात नींद से व्याप्त हो जाते हैं काल की तीन भार्ए हैं संध्या रात्रि और दिन ये न रहे तो ब्रह्मा भी संख्या का परिगणन नहीं कर सकते क्षुधा और पिपासा ये दो लोभ की भार्याएं हैं ये परम धन्य मान्य और आदर की पात्र हैं ये अनुकूल न हो तो सारा जगत चिंता हो सकता है प्रभा और ताहिका ये तेज की स्त्रियां हैं इनके अभाव में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपना कार्य संपादन करने में असमर्थ हैं ज्वर की दो भार्याएं हैं जरा और मृत्यु ये दोनों काल की पुत्री हैं प्रिय होते हुए भी ये अप्रिय हैं इनकी सत्ता न रहे तो ब्रह्मा के बनाए हुए जगत की व्यवस्था ही बिगड़ जाए निद्रा की कन्या का नाम तंद्रा है यह और प्रीति ये दो सुख की प्रियाएं हैं ब्रह्मपुत्र नारद विधि के विधान में बना रहने वाला यह सारा जगत इनसे व्याप्त है श्रद्धा और भक्ति ये दो परम आदरणीय पत्नियाँ वैराग्य की हैं उन्हें इनके कृपा प्रसाद से अखिल जगत सदा जीवन मुक्त हो सकता है देवमाता अदिति गौ को उत्पन्न करने वाली सुरभि, दैत्यों की माता दीति कद्रोविणता और धनु ये सभी देवियां सृष्टि का कार्य संभालती हैं इन्हें भगवती प्रकृति की कला कर, कहा जाता है अन्य भी बहुत सी कलाएं हैं कुछ कलाओं का परिचय कराता हूँ सुनो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी और सूर्य की संज्ञा है मनु की भारिया का नाम सतरूपा है शची इंद्र की धर्मपत्नी है बृहस्पति की सहधर्मि तारा है अरुंधति वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी है अहल्या गौतम की अनुसुईया अत्रि की देवहुति करदम् मुनि की और प्रसूति दक्ष की पत्निया है पितरों की मानसी कन्या मेनका अंबिका की पुत्री भी कहलाती है लोपामुद्रा कुंती और कुबेर की पत्नी को सभी जानते हैं वरुण की पत्नी भी प्रसिद्ध है बलि की भार्या का नाम विंध्यावली है कांता दमयंती देवकी कांधारी द्रौपदी सैब्या सत्यवती ब्रिस्भानुप्रिया कुलीना, राधा की जननी साधवी यशोदा मंदोदरी कौसल्या सुभद्रा रेवती सत्यभामा कालिंदी लक्ष्मणा जाम्बवती नागनजीती मित्रविंदा रुक्मणी सीता जो स्वयं लक्ष्मी कहलाती हैं काली व्यास को जन्म देने वाली नहामती योजनगंधा बालपुत्री उषा उसकी सखी चित्रलेखा प्रभावती भानुमती माया मायावती परशुराम जी की माता रेणुका बलराम जी की जननी रोहिणी और एक नंदा जो श्री कृष्ण की बहन परम भी दुर्गा कहलाती हैं भारतवर्ष में भगवती प्रकृति की ये बहुत सी कलाएं विख्यात है जो जो ग्राम देवियाँ हैं वे सभी प्रकृति की कलाएं हैं